योग से विश्वास हो गया कि मेरा काल आ गया क्योंकि इससे पहले मैंने देवकी के मुख पर इतना तेज नहीं देखा है तो अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा काल आ गया है इतना तेज निकलता था भगवान श्री कृष्ण के आने से देवकी के गर्भ में कि पूरा कारागर जगमगाता था इतना तेज निकलता था इस तरह जब भगवान गर्भ में आए तो उस समय गर्भ स्तुति हुई तो पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के अंदर देवताओं ने जो हैं, गर्विस्तुती गर्विस्तुती है गर्भ स्तुति की गर्भ स्तुति क्यों आती हैगी भागवत में रामायण में क्यों आती है क्योंकि एक समय क्या हुआ कि गर्भ भगवान के सामने अपने आप को कोसने लगे बोले प्रभु मेरी तो लोली निंदा की जाती है बोले गर्भ तो दुखों का घर है अरे जितना कष्ट नरकों में नहीं होता उतना तो गर्भ माँ जितना उतना कष्ट तो माँ के गर्भ के अंदर होता है प्रभु प्रभु मुझे तो भला अपमानित किया जाता है अरे भगवान ने कहा चिंता ना कर जब मैं तेरे पास आऊँगा ना मैं तेरे अंदर आऊँगा तो तेरी तारीफ होगी स्तुति होगी तो आज कर रहे देवतागण भगवान की स्तुति और स्तुति में भगवान को सत्य ही सत्य कहा गया सत्य व्रतम सत्य योनि निहतम से सत्यम कि प्रभु आपका वजन सत्य है आपने हमें कहा था मैं आपके कष्टों को दूर करने के लिए अवतार लूंगा हे सत्य स्वरूप हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं तो गर्भ स्तुति की तो अब समय आता है भगवान के अवतार का तो भगवान के अवतार का वर्णन पहले स्कंध के या दसवें स्क के तीसरे अध्याय में आता है भागवत में तो लिखा है कि अश्वनी तारा था रोहिणी नक्षत्र था सूर्य चंद्रमा अन्य सब नक्षत्र थे ग्रह शांति थे पर गर्ग संहिता के गौलुक कान के ग्यारहवें अध्याय में लिखा है भादव मास था कृष्ण पक्ष था रोहिणी नक्षत्र था हर्षण योग था वृषभ लगन में थे अष्टमी तिथि थी आधी रात का समय था और बुधवार का दिन था बुधवार का दिन था तो भगवान कंस के कारागर में अवतारित हो गए बोलो भक्त भगवान की जय <coughs> उस समय भगवान श्री कृष्ण जब कंस के कारागर में प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में तो जितने पहरेदार थे वो सो गए और हथकड़ियां थी वो क्या हुई खुल गई उस समय भगवान ने कहा कि मनु कल्प में आप दोनों ने बारह हजार वर्षो तक मेरा तप किया था उस समय मैंने आपको अपना दर्शन दिया और आपने हमसे क्या कहा कि आप, आप हमारे बेटा बन जाइए आप हमारे बेटा बन जाइए आप हमारे बेटा बन जाइए आपने तीन मरतबा कह दिया और हमने भी भावता में कह दिया तदास्तु तदास्तु तदास्तु तो जिस समय स्वयं अनुकल्प में हे देवी माता आप प्रश्नि थी हे बाबा आप सुतपा थे वसुदेव कौन थे सुतपा उस समय मैंने पहले आपके यहां प्रश्न गर्भ अवतार किया बोलो प्रश्न गर्भ भगवान कीज प्रश्न गर्भ अवतार हुआ भगवान का फिर विवासत कल्प में विवासत कल्प में आप देवमाता माता अदिति बनी और आप कश्यप ऋषि बने तो उस समय मैंने आपके यहां उपेंद्र अवतार धर्ण किया यानी के बोलो वामन देव भगवान की जय तो भगवान वामन का एक नाम है उपिंद्र इंद्र के छोटे भाई बने वामन पुराण के 28वें अध्याय के अनुसार भी जब भगवान कृष्ण माता अतिथि के गर्भ के अंदर आए तो भूमि कांप गई थी ऐसा वर्धन हमें मिलता हैगा और यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता के दसवें अध्याय में कहते हैं कि मैं आदित्य के पुत्रों में विष्णु हूं इसी तरह से वेवसत कल्प में जो अट्ठाईसवा द्वा युग आया उसमें मैं अब आपका बेटा वासुदेव बनकर प्रकट हो गया पर आप मेरी बाल लीलाओं का आनंद नहीं देख सकेंगे क्योंकि मेरी बाल लीलाओं के आनंद के लिए भी मैंने किसी को वरदान दे दिया है, जो नंद है वे द्रोण नाम के वसु और जो यशोदा है वो धारा देवी थी इन्होंने भी कठोर तप किया और जब मैंने इन्हें अपना दर्शन दिया तो इन्होंने कहा कि आप हमारे बेटा बन जाइए तो मैंने कहा भाई अब आप मैं आपका बेटा तो बन नहीं सकता इसके लिए तो हमने वरदान दे दिया किसी को हाँ ये वचन देते हैं कि मेरी बाल लीलाओं का आनंद आप देखोगे तो ये वरदान मैंने उन्हें दे दिया तो भगवान कहते हैं हे बाबा वसुदेव जी आप मुझे मथुरा से गोकुल ले जाइए और गोकुल में यशोदा की कन्या है उसे मथुरा लेकर आ जाइए। इसके बाद भगवान छोटे बाल गोपाल बन गए रोए नहीं भगवान बाबा ने भगवान को टोकरी में धरा और बाबा जो है भगवान को लेकर जा रहे हैं कहा गोकुल के लिए तो जितने भी जो दरवाजे थे खुल गए पहरेदार तो वैसे सोई में थे तो उस वक्त हुआ ये कि वर्षा बरस रही थी क्योंकि वर्षा जो तो बादल था ना बादल बादल के जलों जलों ने कहा कि प्रभु हम आपका स्वागत कैसे करें हमारे पास तो जल है हम तो जली ही बरसाएंगे तो इस तरह जल बरसने लगा उस समय शेषनाग जी छाता बन गए शेषनाग जी छाता क्यों बने क्योंकि बाबा घबरा रहे हैं अब जब यमुना जी के पास गए तो यमुना जी में उफान आए वाह जैसे अभी यमुना जी कैसे बड़ी हुई है ऐसे यमुना जी चढ़ी थी तो उस वक्त हुआ ये कि